तो उससे कहीं देवता और कहीं देवते दबकर मर गए थे तो परीक्षा महाराज जी ने सुखदेव को स्वामी जिसे प्रार्थना करी प्रभु भगवान ने कैसे अजीत अवतार धारण किया था आप मुझे मंत्र की कथा सुनाइए। ही सुखदेव जी ने कहा कि राजन एक समय दुर्वासा ऋषि कहीं से कहीं जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने इंद्र को देखा और उस समय इंद्र को इन्होंने अपनी माला पहना दी थी ऐसा वर्णन है लेकिन विस्तार से विष्णुपुराण में बताया गया विष्णुपुराण के पहले अंश के अध्याय अध्यायन में बताया कि दुर्वासा ऋषि एक दिन एक विद्याधर विद्याधर से मिले और वे विद्याधर ने एक दिव्य माला अपने गले से उतार कर के ले दे दी थी दुर्वासा ऋषि को दे दी, दी थी तो दुर्वासा ऋषि में माला पहनकर आ रहे उन्हें इ, इ, इंद्र दिखलाई थी तो बड़े खुश हुए तो उन्होंने अपने गले से माला निकालकर किसको पहना दी इंद्र को पहना दी इंद्र ने माला उतारकर हाथी को पहना दिया और एरावत हाथी ने क्या किया उस माला को अपने पैर के नीचे कुचल दिया ऋषि क्रोधित हो गए ऋषि ने कहा मूर्ख घमंडी इंद्र तुझे अपनी श्री का बहुत घमंड है जहा मैं तुम्हें श्राप देता तुम श्रीहीन हो जाओ अब जब ऐसा श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने यह बात पता लग गई गुरु शुक्राचार्य जी को अब तो शुक्राचार्य जी ने के दिया जाओ आक्रमण कर दो अब आए दिन देवता देतीयों में क्या हुआ आक्रमण होने लगा लड़ाइया होने लगी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 कहते हैं तो ये मिसाल यहाँ भागवत में ऐसे हैं कि समय आने पर सरप ने भी चुहे से मित्रता कर ली तो देवताओं ने कहा समझ गए प्रभु हमें अपना मतलब निकालना हो देवताओं से और जब अमृत की प्राप्ति होगी तो फिर जय सी आरम इस तरह उस समय जो है वो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 जो दोनों बहने तो क्या लड़ना क्यों नाम मित्रता कर ले तो उस समय जो है भली ने का भली तो भोले थे भगत तो भोला ही होता है बोला ये बात तो आपने सत्य कही ठीक है तो उस वक्त हुआ ये कि इंद्र ने कहा देखो भली महाराज क्यों ना नाम सागर मंथन करें? तो जब हम सागर मंथन करेंगे तो सागर मंथन से अमृत निकलेगा और जब अमृत लेगा तो आधा अमृत तुम तो पी लेना आधा अमृत हम पी लेंगे बोले इससे क्या होगा बोले अमृत हो जाएंगे लड़ेंगे पर मरेंगे नहीं ठीक है उस समय देवता देती दोनों जने गए तो हुआ ये कि मंदरा चल पर्वत को उठाया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 उस वक्त भगवान ने अब अप, अपनी जो न दृष्टि से